नोशो टॉक अरे मैं तो नाम के रंग छकी नंबर थ्री जो भ चढ़ा जोग भ स्म चढ़ा कब मूरा मन लाल के मिलो में धाय घर मोहि कछुना सुहा जोग भस म चढ़ा अस व्याकुल भू अध अधिकार जैसे नीर बीन मिन सुख पन के ही ते कह सुना जो समूझ तो समझी समूझे नोग भंगभ म चढ़ा संभरी संभरी दुख वे रोय कस पापी कहाँ दर्शन होय तन सुखित भयो मोर आय जब इन दर सन पोगिन भंग भस म चढ़ा जग जीवन चरणन रहे संग अब न जाए रहे संग अब न जाय जो गिनी भंग भा चढ़ाई अब खी बार तारू मोरी प्यारे विनती करू पुकार नहीं बसी है कि तो करी हारे तुमरे अब सब नहीं संवार अब की बार तारु मोरे प्यारे तुम्हारे हाथ है अब सोई और दुसरू नाही कोई जो तुम चाहत करत सोह जलथल में रही ज्योति समोई अब की बार तारू मोरे प्यारे काुक देत हो मंत्र सिखाई सोभजी अंतर भक्ति दृढ़ई कहा तो कहा नहीं जाई तुम जान तुम दे जनाई अब की बार तारू मोर प्यारे जगत भगत के ते तुम तारा मैं जान के तन विचारा चरण शीस मै नाहीं तारों निर्मल मूरत नीरत निहारो अब की पार तारू मोरे प्यारे जग जीवन का अब विश्वास रखू सत गुरु अपने पास जग जीवन का अब विश्वास रखू सतगुरु अपने पास अब की बार तारू मोरी प्यारे बिनती करो पुकार पुकारे मर के भी कब तक निगाहें शौक को रुस्बा करें जिंदगी तुझको कहाँ फेंकाएं आखिर क्या करें जख्म दिल मुमकिन नहीं तो चश्म दिल ही वाह करें वो हमें देखें न देखें हम उन्हें देखा करें एम कुर्बा मिल गया अर्जे मोहब्बत का सिला हाँ उसी अंदाज से कह दो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 यूं भी है और यूं भी हमारी इब्तदाता इंतहा यू भी है और यूं भी, ता यू भी, यू भी। ताजुब क्या अगर रस्म बफा यू भी है और यूं भी कि हुसन इसका हर एक मसलाया यू भी है और यू भी कहीं जर्रा कहीं सहरा कहीं कतरा कहीं दरिया मोहब्बत और उसका सिलसिला यूं भी है और यूं भी मुझसे पूछते हैं एक मकसद मेरी हस्ती का बताऊं क्या कि मेरा मुद्दा यू भी है और यूं भी हम उनसे क्या कहें वो जाने उनकी मसलहत जाने हमारा हाल दिल तो बरमला यूं भी है और यूं भी न पालेना तेरा आसान न खो देना तेरा मुश्किल मुसीबत में ये जाने मुबतला यूं भी है और यूं भी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 भस्म है प्रतीक मृत्यु का कोई मर जाता है तो राख पड़ी रह जाती ऐसे जीते जी मुर्दा हो गई देह को तो जान ही लिया कि आज नहीं कल राख हो जाए हो ही जाना है राख तो हो ही गया जोगन भयू अंग भस्म चढ़ाए प्रतीक को शब्दा समत पकड़ लेना कुछ ना समझो ने यही किया वो भसम चढ़ा के बैठ गए वो सोचते हैं भस्म चढ़ा ली काम पूरा हो गया भसम चढ़ाना बड़ा गहरा प्रतीक है उसका अर्थ है इस देह को मुर्दा मान लिया तेरे बिना ये देह मुर्दा है तेरे बिना ये संसार मुर्दा है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 सब एक दूसरे के विपरीत संघर्ष में रथ ऐसी बैलगाड़ी कहीं चलेगी जिसमें सब तरफ बैल जुते हूं घसट जाएगी थोड़ी बहुत अस्थिपंजर टूट जाएंगे मंजिल नहीं मिलेगी मगर ऐसा ही आदमी तुमने अपने मन को कभी जांचा परखा कभी जाग के थोड़ा देखते हो कैसी कैसी इच्छाएं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 क्योंकि परमात्मा एक एक की आकांक्षा परमात्मा की आकांक्षा है उस एक का पदार्पण हो जाए जगजीवन ठीक कहते कब मोरा जीरा जुड़ै आए मैं तो टूट गया मैं तो पारे जैसा छितर बितर हो गया हूं तुम्हारा परस स्पर्श ना मिले तो मैं फिर इकट्ठा हूं इसकी आशा दुरासा मालूम होती लागत बाढ़ी बिरहा की बाढ़ अंजनी पहाड़ वही नैनन सो नदियां हुई गई निपुती ते तपूती धरती की गोद वारे वैश आकुर परिच गई बुंदियां पिया परदेश लागे सुनो सुनो वेश रोवे हीराम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 भीख मांगते मांगते तुम भूल ही गए हो अपनी बात साहत घर आंगन महकू न सुहाय असमय व्याकुल भयु अधिकाय जैसे निर्बिन मीन सुखाए और अधिक से अधिक मेरी पीड़ा होती जाती पीड़ा का अंत तो दूर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 और जब पपीहा पुकारेगा पी कहां तो उसके प्राणों में भी पुकार उठेगी कि पी कहां प्यारों को खोकर हम जी रहे हैं सागर को खो के मछली पड़ी है जैसे नीर बिन मीन सुखाय ऐसे हम सूख रहे हैं जिसको तुम जिंदगी कहते हो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 बड़ा उपद्र भी था गांव उससे परेशान था मरा तो सारा गांव प्रसन्न हुआ दिल ही दिल लोग खुश हुए लेकिन नेता था उसके सागिद भी थे दादा था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 समझने की कोशिश परमात्मा को वैसे ही है जैसे कोई आंख से संगीत सुनने की कोशिश करे हां आंख से वीणा दिखाई पड़ेगी और संगीत तक वीणा के तार छेड़ता हुआ भी दिखाई पड़ेगा लेकिन सुनाई कुछ भी ना पड़ेगा या जैसे कोई कान से देखने की कोशिश शुरू करे तो वीणा के तार दिखाई नहीं पड़ेंगे ना वीणा नवीना वादक लेकिन स्वर सुनाई पड़ेगा आंख देखती है सुनती नहीं कान सुनता है देखता नहीं बुद्धि छुद्र पर समर्थवान है विराट पर नहीं विराट पर हृदय का अधिकार है जो बुद्धि से समझने चलते हैं सत्य को उनके हाथ में छुद्र सिद्धांत लगते हैं सत्य नहीं जो हृदय से सत्य को समझने चलते हैं, वे समझ पाते हैं लेकिन हृदय की भाषा समझने की भाषा नहीं प्रेम की भाषा है प्रेम एक तरह के ज्ञान को जन्म देता है उसी ज्ञान का नाम भक्ति है भक्त यह नहीं कह सकता कि मैं भगवान को समझता हूं लेकिन भक्त यह कहता है कि मुझे उसका स्वाद मिला भक्त यह नहीं कह सकता कि मैं सिद्धांत समझा सकता हूं कि भगवान क्या है भक्त इतना ही कह सकता है कि मैंने डुबकी मारी मैं जिया मैंने उसे अनुभव किया मैं उसके ही रूप में डूब गया वो मेरे रूप में डूब गया मैं उसके साथ एकात्म हो गया हूं भक्त यही कह सकता है कि मैं हूं प्रमाण उसका और कोई प्रमाण नहीं दे सकता जो समझूं तो समझ ना आए समर समर दुख आभिर रोए और बहुत अपने को संभालता हूं मगर रह रह के रह रह के बड़े दुख का आंदोलन उठता है कि और कितनी देश और कितना तड़फाओगे और कितने दूर दूर दूर रखोगे समरी समरी दुख आवे रोए रो रो उठता हूं ये भक्ति की पीड़ा समझो किसी से कह नहीं सकता कोई समझेगा नहीं कहे तो लोग हंसेंगे पागल समझेंगे अपने ही भीतर गुपचुप संभाल कर रखना होगा खुद भी समझना चाहे समझ में आता नहीं क्योंकि बुद्धि बड़ी छोटी है सत्य उसमें समाता नहीं तर्क काम नहीं पड़ते सब तर्क गिर जाते शास्त्र शब्द सिद्धांत सब थोथे मालूम होते कोई अनुभव की तरफ ले जाता मालूम नहीं होता विधि विधान औपचारिक क्रियाकांड सब ऊपर ऊपर मालूम होते अंतस्थल नहीं छूता अंतस्थल नहीं आंदोलित होता भीतर ऊर्जा नहीं उठती उमंग नहीं जगती उत्साह का आविर्भाव नहीं होता फिर करे क्या भक्त रह रहे के रोने लगता है संभालता है क्योंकि कौन उसके आंसुओं को समझेगा उसके आंसू उसे व्यर्थ ही विक्षिप्त सिद्ध करवा देंगे कौन उसके भाव को पहचानेगा भाव को पहचानने वाले समृद्ध लोग कहां उसके भाव को सम्मान दे सकें ऐसे सालीन लोग कहां जहां कोणी कोणी के लिए लोग टूटे मर रहे हैं जहां क्षुद्र क्षुद्र पदों के लिए संघर्ष चल रहा है वहां परमात्मा के लिए कोई रोएगा कौन समझेगा ऐसे लोग कहेंगे गया काम से होश संभालो लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो भटक जाओगे अपने को वापस दुनिया में लाओ किन कल्पनाओं के जाल में खोए जाते हो कह भी नहीं सकता रो भी नहीं सकता पराए तो पराए अपने भी पराए हो जाते पत्नी को परमात्मा का भाव जगे पति से नहीं कह सकती पति को जगे पत्नी से नहीं कह सकता अपने जो हैं इतने निकट जो हैं वे भी ऐसी बातें नहीं समझेंगे मेरे पास रोज घटनाएं घट जाती कोई पति आ जाता है कि आपने मेरी पत्नी को क्या कर दिया अकारण हंसती है रोती अकारण पास पड़ोस में खबरें फैलने लगी कि कुछ गड़बड़ हो गए कोई कारण हो तो हंसो कोई कारण हो तो रो लेकिन अकारण बैठे बैठे तुम भी सोचोगे तुम्हारी पत्नी एकदम बैठी रहे कुर्सी पर एकदम खिलखिला के हंसने लगे तो तुम्हें भी शक होगा कि बात क्या है और पति कहते हैं कि अगर मैं समझाता हूं तो वो और हंसती तो मैं तो मत कि चुप रहे कोई मोहल्ला पड़ोस के लोग सुन लेंगे तो उसे और हंसी आती कभी कभी बैठे रोने लगती कोई कारण ही नहीं और इससे भी ज्यादा अड़चन होती कभी कभी कि दोनों काम एक साथ करने लगती हंसना रोना दोनों ये तो सिर्फ पागल ही करते तो मुझसे पूछते हैं वो कि क्या करें किसी चिकित्सक को दिखाएं और चिकित्सक क्या क्या करेगा ऐसे व्यक्ति को दे देगा इलेक्ट्रिक शॉक दे देगा इलेक्ट्रिक शॉक ऐसा ही है जैसे कभी कभी तुम करते हो कोई नई बात नहीं तुम्हारी घड़ी बंद हो गई एक दिया झटका जोर से कभी कभी चल पड़ती है यह बात भी सच मगर यह कोई तरकीब है घड़ी चलाने की कोई घड़ी साज तुम कोई घड़ी साज नहीं हो कभी कभी हो जाता है कि चल पड़ती कभी कोई तेल अटक गया था कि कभी कोई एक धूल का अटक गया था दे दिया झटका मगर ये संयोग की बात है यह कोई कला नहीं है ये कोई विज्ञान नहीं है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक का शाक मस्तिष्क बड़ी सूक्ष्म घड़ी जैसी चीज कभी कभी ठीक चलने लगता है तो लोग समझते हैं ये कोई कला है ये कला नहीं है इससे तुम कुछ वैज्ञानिक उपक्रम नहीं कर रहे हो सिर्फ असमर्थता घोषित कर रहे हो कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता चलो कोशिश करके कर देख ले देख जोर का धक्का शायद चल जाए और जिन जिन के पास घड़ी है सभी को यह अनुभव होगा <laughs> कि आदमी जरा ठोक पीट के सोचता है कि अगर चल जाए तो बचे घड़ी सास के पास जाने से और कभी कभी चलती भी है। मगर कभी कभी चलना अनायास है सौ में निन्यानवे नहीं चलेगी और खतरा भी है कि जैसे कभी कभी चल जाती है कभी कभी झटका देने से और भी बिगड़ जाएगी जितनी बिगड़ी थी उससे ज्यादा बिगड़ जाएगी क्या करेगा चिकित्सक कोई इलाज नहीं भक्ति का कोई इलाज नहीं नानक बीमार पड़े थे भक्ति में वैद्य ने आके नाड़ी पकड़ी तो ना, नानक हंसने लगे और कहा कि नाहक मेहनत ना करो ये मरीज तुम्हारी दवा से ठीक ना होगा ये बीमारी इलाज हो सके ऐसी नहीं ये तो परम चिकित्सक जब आएगा तभी ठीक हो सकेगी ये तो औषधि जब समाधि की उतरेगी तभी यह व्याधि जाएगी उसके बिना नहीं समाधि ही इस व्याधि के लिए औषधि है और कुछ नहीं किससे कहो कोई समझेगा नहीं रो भी तो भी अकेले में रोना पड़ेगा संभाल संभाल के भक्त को चलना पड़ता है क्योंकि संसार भक्त के बिल्कुल ही प्रतिकूल है यहां तुम ये बात ख्याल रखना कि यहां संसार ज्ञानी के इतने प्रतिकूल नहीं है क्योंकि ज्ञानी की भाषा और संसार की भाषा में एक तारतम्य ज्ञानी गणित और तर्क की भाषा बोलता है वही भाषा बाजार की है ज्ञानी बाजार की भाषा से भिन्न भाषा नहीं बोलता उसकी तर्क सरणी वही है दो दो चार जैसे बाजार में होते हैं वैसे ही ज्ञानी की भाषा में दो दो चार होते अर्चन तो भक्त की है वहां पुराना कोई गणित काम नहीं करता वहां एक और एक मिलकर दो नहीं होते एक और एक मिलकर एक ही होता प्रेम में एक और एक मिलकर एक ही होता दो नहीं होते गणित में एक और एक मिलकर दो होते तो ज्ञानी को इतनी अड़चन नहीं है और त्यागी को भी अड़चन नहीं क्योंकि उसकी भी भाषा संसार की भाषा है तुम भली भांति जानते हो कि अगर धन कमाना है तो बहुत से त्याग करने पड़ते धन कमाने वाला कम त्यागी नहीं होता अगर दुकान पर ग्राहक हैं छोड़ देता उस दिन भोजन उपवास कर जाता है अगर धंधा जोर से चल रहा है तो रात देर तक जागा रहता है अगर रात भर भी जाग के हिसाब किताब करना पड़े तो वो भी कर लेता है तुम जानते हो कि दुकानदार भी एक तरह की तपस्या करता है तुम जानते हो पद का खोजी भी बड़ी चेष्टाएं करता है बड़े उपक्रम करता है सब तरह के त्याग करता है जेल इत्यादि भी जाना पड़ता है कि जेल वगैरह नहीं गए तो सर्टिफिकेट नहीं किसी से कहो कि भाई वोट दो वो पूछता कितनी दफे जेल गए तो सर्टिफिकेट चाहिए कि इतनी दफे जेल गए कोई भी बहाने से सही मगर दो चार दफा जेल जाना ही चाहिए नहीं तो नेता कैसे त्यागी की भाषा भी संसार की भाषा से भिन्न नहीं है सबसे ज्यादा कठिनाई है भक्त की क्योंकि उसकी भाषा में और संसार की भाषा में कोई तालमेल नहीं वे अलग ही भाषाएं उनका एक दूसरे में अनुवाद भी नहीं हो सकता संसार की भाषा है गणित की और तर्क की भक्त की भाषा है भाव की और प्रेम की समरी समर दुख आवे रोए, कस पापी कह दर्शन होए, और मैं जानता हूं तेरा क्या कसूर मैं पापी ऐसा हूं कि तेरा दर्शन भी हो तो कैसे हो यह भक्त की भाव दशा समझना भक्त दोष नहीं देता भगवान को यह नहीं कहता कि तू नाराज है कि तेरी कृपा की कमी है कि तू रहीम नहीं रहमान नहीं कि तू करुणावान नहीं इतना ही कहता है कस कह दर्शन हो मैं पापी हूं अज्ञानी हूं मूढ़ हूं दर्शन हो भी तो कैसे हो और यह भी भली भांति जानता हूं कि मेरे रोने से कोई मेरी पात्रता थोड़ी हो गई कि दर्शन होना चाहिए मैंने तुझे तो प्रेम किया इतना ही तो काफी नहीं है मुझ में अभी हजार हजार रोग है और हजार हजार विशुद्धियां आने की अभी संभावना है हजार हजार अशुद्धियां अभी मुझ में है अभी मैं पवित्र कहां अभी तू आए इस योग मेरा घर कहां तनम सुखद भय मोर आए लेकिन इतनी जैसी तैयारी कोई कर लेता है यही तैयारी संभल संभल के रोना संसार से छिपा छिपा के प्रार्थना करना अपने मन के भाव को अपने मन के भाव के जैसा ही रखना उसकी अभिव्यक्ति बिना करना एकांत एक में बहा लेना आंसू और जानते रहना कि परमात्मा की अनुकंपा तो अपार है मेरे ही पापों के कारण बाधा पड़ती होगी वह तो सामने है मेरी आंखों पर ही पर्दा होगा वह तो आया ही हुआ है मैं ही नहीं देख पा रहा हूं कहीं मेरी ही भूल चूक है ऐसी ही भावदशा तो तैयार करती भक्त को यही तो उसकी पात्रता का निर्माण है और तब घटना घटती है तनमन सुखित भयो मोर आए तुम आ गए ऐसे ही अचानक आना होता है मेरा तन मन दोनों आनंद से भर गए तेरे जल्बों में गुम होकर और खुद से बेखबर होकर तमन्ना है कि रह जाऊं जसर तापा नजर होकर हिजाब अंदर हिजाब जलवा अंदर जलवा क्या कहिए बला में फंस गए उस साख पाबंदे नजर होकर कहा जाती है मिलकर ओ निगाहे नाच बेपर्दा मेरे पहलू में रह जा लज्जते दर्दे जिगर होकर लताफत मानिए नजाराए सूरत सही लेकिन धड़क दिल का कहता है कि वो गुजरे इधर होकर पहले साफ साफ समझ में आता भी नहीं मगर गंध तो आ जाती स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ता पर धुंधली छाया तो अनुभव में आ जाती पैर दिखाई ना भी पड़े पग ध्वनि तो सुनाई पड़ जाती लताफत मानिए न सूरत सही लेकिन धड़कना दिल का कहता है वो गुजरे हैं इधर होकर और दिल एक नई गति से एक नई लय से एक नए छंद से, से धड़कने लगता है वही पहचान है और भक्त और चाहता क्या है तेरे जलवों में गुम होकर और खुश बेखबर होकर तमन्ना है कि रह जाऊं जसर तापा नजर होकर बस तुझ में खो जाऊं मिट जाऊं तनमन सुखित भयो मोर आए जब इन नैनन दर्शन पाए आ गए तुम? तो भरोसा नहीं आता अनंत अनंत प्रतीक्षा के बाद अचानक ज्ञानी को तो भरोसा आ जाता है निश्चित ही क्योंकि उसने सारे उपाय किए उसे तो कठिनाई अगर कोई थी तो एक थी कि परमात्मा अभी तक आया क्यों नहीं क्योंकि मैंने सब तो किया जो करना चाहिए उसको शिकायत थी ज्ञानी के सामने जब परमात्मा आए तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता वो तो मानता है कि मैं दावेदार हूं होना ही चाहिए था भक्त आश्चर्यचकित होता अवाक होता क्योंकि भक्त जानता मैं तो पापी था मेरा सामर्थ्य क्या मेरा बल क्या और तुम आए तुम मेरी नजर में आए हजारों कुर्बतों पर यू मेरा महजूर हो जाना जहां से चाहना उनका वहीं से दूर हो जाना निकाबे रू ए ना का अज खुद दूर हो जाना मुबारक अपने हाथों हुसन का मजबूर हो जाना सरापा दीद होकर गर्क मौजे नूर हो जाना तेरा मिलना है खुद हस्ती से अपनी दूर हो जाना मोहब्बत क्या है तासीर ए मोहब्बत किसको कहते हैं तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना कायक दिल को हालत देखकर मेरा तड़प उठना उसी आलम में फिर खुद सोचकर मसरूर हो जाना जिगर वो हुन एक सुई का मंजर याद है अब तक निगाहों का सिमटना और हुजू में नूर हो जाना क्या है भक्त की यह अनुभूति मोहब्बत क्या है तासीर मोहब्बत किसको कहते तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना भक्त दावेदार नहीं भक्त तो सदा जानता है कि जब भी तुम मिलोगे मैं अपात्र ही था मिले तो तुम अपने प्रसाद से मिले अपनी अनुकंपा से मिले मेरी पात्रता से नहीं तुमने मुझे मजबूर कर दिया तुमने मुझे झुका ही दिया मुझे तो अपनी तरफ से झुकना होता तो शायद मैं झुकता भी नहीं मेरी अकड़ ऐसी मेरा अहंकार ऐसा मोहब्बत क्या है तासी मोहब्बत किसको कहते तेरा मजबूर कर देना मेरा मजबूर हो जाना यह मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं झुक जाता तूने मजबूर कर दिया तू आया और तूने मुझे अपने में डुबा लिया तनम सुखित भयो मोर आए और ख्याल रखना जगजीवन कह रहे हैं मन तो आनंदित हुआ ही है तन भी आनंदित हुआ है भक्त के मन में तन और मन में भेद नहीं है भीतर तो आनंद उमगा ही है बाहर भी आनंद बरसा है बाहर और भीतर में भेद नहीं है चैतन्य तो नाच ही उठा है लेकिन पदार्थ भी आंदोलित हुआ है भक्त के मन में चेतना और पदार्थ में भेद नहीं है जग जीवन चरणन लपटाए रहे संग अब छूट न जाए बस अब इतनी कृपा और करो मैं तो तुम्हारे चरणों में लपट जाऊंगा मगर मुझ पर मुझे भरोसा नहीं यह भी तुम्हारी ही कृपा हो तो ही बात बने नहीं तो संग फिर छूट सकता है मुझे अपनी भूल चूकों का भली भांति पता है मुझे अपनी नासमझियों का भली भांति बोध है ज्ञानी को अपनी पात्रता का अहंकार होता है भक्त को अपनी अपात्रता का बोध होता है इसलिए भक्त की विनम्रता असीम है जब जीवन चरणन लपटा है मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे चरणों में लपटू, तो फिर कभी छूटू नहीं अब तुम्हारे चरण मिल गए लपट जाऊं सदा लपटा रहूं लेकिन ख्याल रखना रहे संग अब छूट न जाए यह मेरे बस के बाहर है तुम ही ध्यान रखना कि कहीं यह संग जो बना है छूट न जाए तुम्हारी कृपा से बना तुम्हारी कृपा से बना रहे कहां कहां उड़ सोले पहुंचे ये होश किसको ये कौन जाने हमें बस इतना है याद अब तक लगी थी आग अपने घर से पहले कहां ये शौरिस कहां ये मस्ती कहां ये रंगीनियों का आलम जमाना ख्वाबो ख्याल साथ तेरे फसुने नजर से पहले उठा जो चेहरे से पर्दाए सब सिमट के मरकज पे आ गए सब तमाम जलबे जो मुंत सिर थे तुलुए हुसने वसर से पहले वो याद आगाजे इस अब तक अनि से जानो दिले हजी है वो एक झिझक सी वो एक झपकसी हर एक इल्तफाते नजर से पहले हम ही थे क्या जुस्त जू का हासिल हमी थे क्या अपनी आप मंजिल वहीं पे आके ठहर गया दिल चले थे जिस रह गुजर से पहले कहां थी ये रूह में लताफत कहां थी कौनेन में ये वसत हयात ही सो रही थी जैसे किसी की नजर से पहले उसकी एक नजर और जो छिपा था प्रकट हो जाता है और जो फूल दबे पड़े थे खिल जाते और जो चांद तारे दिखाई ना पड़ते थे दिखाई पड़ने लगते कहां थी ये रूह में लताफत ये हमारे प्राणों में प्रसाद कहां था ये आनंद कहां था ये उत्सव कहां था कहां थी ये रूह में लताफत कहां थी कौन में ये वसत ये दुनिया का विस्तार इसके पहले कभी दिखा नहीं था यह विराटता कहां छिपी थी ये रहस्य पर रहस्य हम कैसे अंधे थे हयात ही सो रही थी जैसे किसी की नजर से पहले तेरी आंख जब तक हमारी आंख में न पड़ी तब तक सारा अस्तित्व जैसे सोया हुआ था जैसे हम बेहोश थे कहां ये सौरिस कहां ये मस्ती कहां ये रंगिनियों का आलम कहां था ये सब रहस्य ये सतरंगी अस्तित्व ये आनंद उत्सव ये प्रतिपल बरसता हुआ अमृत कहां ये सौरिस कहां ये मस्ती कहां ये रंगीनियों का आलम जमाना ख्वाबो खयाल सा था हम तो जैसे सपने ही देख रहे थे नींद में तेरे फसुने नजर से पहले वो तेरी आंख जब आंख में पड़ी तो सपने गए सत्य प्रकट हुआ उठा जो चेहरे से पर्दाए सब सिमट के मरकज पे आ गए सब तमाम जलवे जो मुंत सिर थे तुलुए हुए वसर से पहले जो जो छिपा था प्रकट हो गया जो अदृश्य था दृश्य हो गया नहीं जो कभी सुने थे स्वर वे सुनाई पड़ने लगे सारे गीत बज उठे सारे नृत्य सजक हो गए आज तेरी नजर की रोशनी में आज तेरी मौजूदगी के अमृत में अब यह बात समझ में आती है भरोसा आज भी नहीं आता हमी थे क्या जुस्त का हासिल क्या हमी थे लक्ष्य जीवन का हमी थे क्या आप अपनी मंजिल वहीं पे आके ठहर गया दिल चले थे जिस रह गुजर से पहले और ये क्या चमत्कार है कि हम तो समझ रहे थे कि गंतव्य की तलाश कर रहे हैं और आज जब पहुंचे हैं तेरी नजर में और आज जब ते समा हुआ है तो पता चलता है कि स्रोत और गंतव्य दो नहीं एक ही पहली जो हमारी यात्रा की शुरुआत थी वहीं हम वापस लौट आए वर्तुल पूरा हो गया है जहां से चले थे वहीं वापस आ गए इस अवस्था का नाम मोक्ष या निर्वाण या जो भी नाम तुम देना चाहो अब की बार तारू मोरे प्यारे विनती करके कहूं पुकारे जगजीवन कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका अब और नहीं अब तेरे चरण मिल गए अब छूटे ना अब प्रार्थना है कि अब मुझे तार लो अब फिर मत फेंक देना इस विराट जंजाल में अब फिर मत चले जाने देना भटकन की राहों पर अब की बार तारू मोरे प्यारे विनती करके कहूं पुकारे और तो मैं क्या कर सकता हूं दावा तो नहीं कर सकता अधिकार मेरा कोई थी नहीं बिनती कर सकता हूं पुकार कर सकता हूं पुकारूंगा बिनती करूंगा नहीं बस अह केतो कहीं हारे मैं तो बहुत करके हार चुका था और बहुत हैं जो कर करके हार चुके हैं और कुछ भी ना हुआ नहीं बस अह के तो कही हारे तुम अब सब बने संवारे लेकिन तुमने संवार दिया बिगड़ी को बना दिया मुझसे तो बिगड़ती ही चली जाती थी बात जितना खोजता था उतना दूर निकल जाता था जितना करता था उतना अनकिया हो जाता था दान भी करता था तो भीतर लोभ संग्रीत होता था विनम्र बनता था तो अहंकार पीछे के द्वार से आता था त्याग करता था तो वह भी भोग की आकांक्षा में करता था कि वैकुंठ का भोग मिलेगा मेरे किए तो कुछ होता ही नहीं था उल्टा ही होता था नहीं बस अह के तो कही हारे मैं तो हार ही चुका था ख्याल रखना जब खोज खोज कर कोई हार जाता है तभी उससे मिलन हारे को हरिनाम जीतने वालों को नहीं मिलता है। हारों को मिलता है जब तक तुम्हें जरा सी भी आशा लगी है कि जीत लेंगे तब तक अहंकार जारी है जब तक तुम्हें थोड़ी सा भी भरोसा है कि कुछ और कर लेंगे ऐसा नहीं तो वैसा वैसा नहीं तो वैसा नई विधि नया विधान नया मार्ग खोजेंगे मगर पहुंच के रहेंगे जब तक तुम्हें थोड़ी सी भी संभावना है अपने पहुंच जाने की तब तक तुम चूकते रहोगे तब तक भक्ति का उदयना होगा जिस दिन तुम समग्र रूपेण जानोगे हार गए पूरे हार गए सौ प्रतिशत हार गए गिर पड़ोगे हार में हारे को हरिनाम उसी क्षण अहंकार गया अहंकार जीता है आशा में आशा अहंकार का भोजन है इसलिए बुद्ध ने कहा है धन्य भागी है वे जो परिपूर्ण रूप से निराश हो गए हताश हो गए बड़ा उल्टा वचन क्योंकि आमतौर से हम कहते हैं निराश आदमी बेचारा हताश आदमी बेचारा बुद्ध कहते हैं धन्य भागी है वह जो परिपूर्ण रूप से हताश हो गया निराश हो गया जिसकी आशा जड़ मूल से मर गई कुमला गई क्योंकि जैसे ही आशा जड़मूल से कुंभला जाती अहंकार मर जाता अहंकार आशा का ही फूल है और जहां अहंकार नहीं वहीं परमात्मा का आविर्भाव है नहीं बस अह के तो कही हारे तुम अब सब बने संवारे लेकिन अब देख लिया राज हमने जगजीवन कहते हैं अब अब हम पहचान गए तुम संवारते हो तो संवरता है अब समार लिया अब छोड़ मत देना हाथ अब गह लिया हाथ अब छोड़ मत देना हाथ तुम्हारे हाथ अह अब सोई अब सब तुम्हारे हाथ में सब बेसर्त तुम्हारे हाथ में और दूसरा ना ही कोई अब कोई आशा नहीं किसी और की ना अपना भरोसा है न किसी और का भरोसा है अब सारा भरोसा तुम पर है इस भाव दशा का नाम श्रद्धा है श्रद्धा सुवास है भक्त के हृदय की जो तुम चहत करत सो हो तुम जो चाहो हो जाता है हमारे चाहने से तो सब बिगड़ जाता है जो तुम चहत करत सो हो जल थल मेहरथ ज्योति समोई अब मैं देख रहा हूं कि जल में थल में सब तरफ तुम्हारी ही ज्योति समाई हुई है कैसा अंधा था अब तक ये क्यों मुझे नहीं दिखाई पड़ा और ऐसा भी नहीं है कि ये वचन मैंने सुने नहीं थे शास्त्र यही तो कहते हैं सब में वही समाया है कंठस्थ थे ये वचन मुझे लेकिन बस दोहराता था, था तोते की भांति तुमने दिखाया तो दिखा तुमने नहीं दिखाया तो शब्द तो मुझे याद रहे शब्द तो मैं दोहराता रहा लेकिन दिखा मुझे कुछ भी नहीं जैसे अंधा रोशनी की बातें करता रहा और बहरा संगीत की चर्चाएं छेड़ता रहा तुम जो चहत करस हो जलथल में रही ज्योति समोई अब मैं देखता हूं कि सब तरफ तुम ही हो सारी ज्योतियां तुम्हारी ज्योतियां कण कण में तुम ही व्याप्त हो मगर ये तुमने दिखाया तो मुझे दिखा इसकी हद से निकलते फिर ये मंजिर देखते कास हुसने यार को हम हुस्न बनकर देखते गुंचा ओ गुल देखते या माहो अख्तर देखते तुम नजर आते हमें हम कोई मंजर देखते फितरते मजबूरी पे काबू ही कुछ चलता नहीं वरना हम तो तुझसे भी तुझको छिपा कर देखते फिर वही हसरत है साकी फिर उसी अंदाज से फिर सिवा सागर के सब कुछ घर के सागर देखते कृष्ण गाने दीद जलवा हमें समझा है क्या तुम अगर सूरत दिखाते जान देकर देखते मर मिटा एक बात पर किस आन से किस शान से आप अगर ऐसे में होते दिल के तेवर देखते मिटकर ही जाना जाता है हार कर ही पाया जाता है खोकर ही मिलन मर मिटा एक बात पर किसान से किसान से आप अगर ऐसे में दिल के तेवर देखते कृष्ण गाने दीद जलवा हमें समझा है क्या तुम अगर सूरत दिखाते जान देकर देखते हम तैयार थे जान भी देने को तैयार थे तुम अगर सूरत दिखाते मगर वो हमारी शर्त बंदी थी वो हमारा सौदा था लेकिन जिस क्षण हमने अपने को गमाया तुमने सूरत दिखाई हम तो तैयार थे सब कुछ गमाने को भी लेकिन जब कोई गमाने को तैयार होता है तो भी अहंकार शेष रहता है कहता मैं सब गमाने को तैयार हूं दिखाओ दर्शन दो प्रत्यक्ष हो जाओ मगर पहले प्रत्यक्ष हो जाओ तो मैं सब देने को तैयार हूं हालत उल्टी है तुम सब दे दो प्रत्यक्ष हो जाता है इसलिए भक्त बड़े से बड़ा जुआड़ी दांव पे लगा देता है भरोसा कुछ भी नहीं कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भक्त बड़ी से बड़ी जोखिम उठाता है तुमसे साधारणता लोग कहते हैं तुम्हारे पंडित पुरोहित साधु महात्मा कि भक्ति सरल उनकी बातों में मत आ जाना भक्ति बड़ी जोखम है ज्ञान सरल है। त्याग भी सरल है प्रेम सबसे बड़ी जोखम है क्योंकि ज्ञान में और त्याग में अहंकार मालिक रहता है प्रेम में अहंकार को विदा देनी होती इसकी हस से निकलते फिर ये मंजर देखते हैं का हुस्ने यार को हम हुन बनकर देखते तुम उसे तभी देख पाओगे जब तुम उसमें परिपूर्ण लीन हो जाओगे वही हो जाओगे तभी देख पाओगे सागर को जानने का एक ही उपाय है सागर हो जाना मगर सागर होने के पहले बूंद को मिटना पड़े बूंद यह नहीं कह सकती कि पहले मैं सागर हो जाऊं फिर मैं मिटने को तैयार बूंद को तो मिटना पहले होगा और मिटने के पहले कोई गारंटी कहां कौन गारंटी देगा कि मिटने से सागर हो ही जाओगे जब बीज टूटता है और मिटता है तो गारंटी क्या है कि वृक्ष बनेगा ही हिम्मत चाहिए बड़ी हिम्मत चाहिए दुस्साहस चाहिए मगर बीज दुस्साहस करता है और वृक्ष हो जाता है बूंद दुस्साहस करती है और सागर हो जाती है भक्त दुस्साहस करता है और भगवान हो जाता है कहा देते तो हो मंत्र सिखाई सो भजी अंतर भक्ति दड़ाई सब तुम्हारे हाथ में चाहो तो किसी को राजों का राज दे देते हो मंत्र दे देते हो चाहो तुम्हारी अनुकंपा हो तो वर्षा हो जाती सब कलमस धुल जाता है हुक दे मंत्र सिखाई सौ भजी अंतर भक्ति दृढ़ाई और किसी के भीतर तुम्हारी अनुकंपा से मंत्र का जन्म होता है और अंतर भजन शुरू हो जाता है अंतर भजन बाहर से सीखा हुआ नहीं जैसे परमात्मा किसी के हृदय को छेड़ देता तारों को छेड़ देता उसके हाथ तुम्हारे हृदय को गुदगुदा चाहते हैं कहूं तो कछू कहा नहीं जाए जगजीवन कहते ऐसा तुमने मेरे साथ किया अब मैं ये लोगों से कहना भी चाहता हूं तो कह नहीं पाता मैं कहता हूं उसी ने मंत्र दिया कोई मेरी मानता नहीं मैं कहता हूं वही आया उसी ने मेरे हृदय को गुदगुदाया कोई मेरी मानता नहीं मैं कहता हूं वही आया उसने मेरे हृदय तंत्री के तार छेड़ दिए यह वही गारा है कोई मेरी मानता नहीं कहो तो कछु कहा नहीं जाए तुम जानत तुम देत जनाई तुम ही जानते हो और तुम ही जब जना देते हो तब कोई जानता है से सब व्यर्थ ही भटकते बड़े से बड़े पंडित भी अज्ञानी ही हैं जब तक तुम नहीं जना देते तब तक कोई भी कुछ नहीं जानता जो अपने से ही जानने की चेष्टा में लगे वे अंबार लगा लेंगे सूचनाओं के शास्त्रों के पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे मगर पहाड़ खोद के उनको चूहा भी मिल जाए इसकी संभावना नहीं उनके हाथ कुछ भी ना लगेगा राख ही राख तुम जानत तुम देत जनाई, इस प्यारे वचन को हृदय में संभाल के रख लेना मंत्र तुम जानत तुम जेत जे दे तनाई मेरे जानने से नहीं तुम जनाओ तुम जगाओ तुम चेताओ तुम चेतन हो तुम चेता सकते हो तुम जानते हो तुम जना सकते हो तुम पूर्ण हो तुम तो मेरे भीतर पूर्ण को भर सकते हो मैं शून्य हूं मैं शून्य के भांति कितना ही दौड़ता रहूं कुछ भी ना होगा आदमी अकेला रहे रिक्त है परमात्मा साथ हो भरा है मय बेनाम जो इस दिल के पैमाने में है वो किसी शीशे में है साकी मै खाने में है यूं तो साकी हर तरह की तेरे मै खाने में वो भी थोड़ी सी जो इन आंखों के पैमाने में एक ऐसा राज भी दिल के नेहा खाने में है लुत्फ जिसका कुछ समझने में न समझाने में एक कैफे नात्मा में दर्द की लज्जत ही क्या दर्द की लज्जत सराप दर्द बन जाने में फिर निकाब उसने उलट कर रूह ताजा फूक दी अब न काबे में है सन्नाटा न बुतखाने में एक बार वो अपना पर्दा खुद उघाड़ दे घूंघट के पट खोल एक बार वो खुद ही अपना घूंघट खोल दे फिर निकाब उसने उलट कर रूह ताजा फूक दी अब न काबे में है सन्नाटा न बुतखाने में फिर सब तरफ गीतों की झंकार पैदा हो जाती काबा भी गांव उठता है मस्जिद भी गुनगुना उठती है मंदिर भी पुनरुज्जीवित हो जाते मिट्टी में अमृत की धुन आने लगती एक मय बेनाम जो इस दिल के पैमाने में है वो किसी शीशे में है साकी न मैखाने में है और एक मदिरा तुम्हारे दिल के भीतर है वो किसी भी मधुशाला में नहीं मिलेगी मगर उस मदिरा तक तुम्हारे हाथ पहुंच नहीं सकते तुम्हारे हाथ तो बाहर ही बाहर पहुंचते उस मदिरा तक तो परमात्मा के हाथ ही पहुंच सकते उसने ही रखी है तुम्हारे हृदय में वही तुम्हें पिलाए तो पीना हो एक ऐसा राज भी दिल के न्याखाने में है लुत्फ जिसका कुछ समझने में ना समझाने में ना तो समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है, लेकिन जाना जा सकता वही जना दे तो जाना जा सकता है भक्ति का सार सूत्र है कि परमात्मा के किए ही कुछ होता है मनुष्य के किए कुछ भी नहीं होता है जगत भगत कहते तुम तारा कितने लोगों को तुमने तार दिया मैं अजान केतान तान बिचारा मैं भी एक छोटा मोटा मैं कुछ बहुत बड़ा भगत भी नहीं हूं मेरी भक्ति भी कोई ऐसी नहीं कि तुम मुझे तारो ही मुझे मेरी भक्ति पे भी कोई ऐसा भरोसा नहीं है क्योंकि जगत में बड़े बड़े भक्त हुए जगत में बड़े बड़े भक्त हैं जगत भगत कहते तुम तारा मैं अजान केतान बिचारा लेकिन मैं मेरी कौन गिनती फिर भी तुम आए फिर भी तुमने दर्शन दिए फिर भी तुमने मेरे तन मन को आनंद से सरोबोर किया फिर भी तुमने मेरे हृदय में मदिरा उड़ेली फिर भी तुमने अपनी नकाब पलटी इससे भरोसा आता है कि अगर मुझे हो सकता है तो सबको हो सकता है मैं तो ना कुछ मेरी कोई विसात नहीं हुआ होगा बड़े भक्तों को वे बड़े थे मेरी तो कोई विषांत नहीं मैं अजान केतान बिचारा लेकिन जब तुम मेरे सामने प्रकट हो गए तो एक बात पक्की हो गई एक बात निश्चित हो गई कि अब तुम किसी के भी सामने प्रकट हो सकते हो मैं तो अंतिम से अंतिम हूं अगर मैं तुम्हारी अनुकंपा का अधिकारी हूं तो प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी अनुकंपा का अधिकारी चरणशीस में ना ही टारू अब मैं तुम्हारे चरणों से अपने शीश को नहीं हटाऊंगा निर्मल मूरत निरत निहारूं, अब तो देखता रहूंगा ये तुम्हारा प्यारा रूप ये तुम्हारे सौंदर्य में नहाता रहूंगा जग जीवन को अब विश्वास राखो सतगुरु अपने पास अब मुझे भरोसा हो गया है, अब मुझे श्रद्धा उमगी है जग जीवन को अब विश्वास अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि मैं भी पार हो सकूंगा अब तक मुझे विश्वास नहीं था कि कभी मैं भी इस योग्य हो सकूंगा कि तुम्हारे दर्शन होंगे जब यह अपूर्व घटना घट गई अनायास अनपेक्षित तो अब एक घटना और भी घटेगी इसका भी भरोसा बैठता है राखो सतगुरु अपने पास अब तुम तो मुझे अपने पास रखो अब यह भी श्रद्धा बनती है कि जब इतना हुआ तो इतना भी होगा एक श्रद्धा दूसरी श्रद्धा में ले जाती एक श्रद्धा दूसरी श्रद्धा के लिए द्वार बन जाती निगाहों का मरकज बना जा रहा हूं मोहब्बत के हाथों लुटा जा रहा हूं मैं कतरा हूं लेकिन आगों से दरिया अजल से अब तक बहा जा रहा हूं वही हुन जिसके हैं ये सब मजाहिर उसी हुन में हल हुआ जा रहा हूं न जाने कहां से न जाने किधर को बस एक अपनी धुन में उड़ा जा रहा हूं न इद्रा के हस्ती न ऐसा से मस्ती जिधर चल पड़ा हूं चला जा रहा हूं न सूरत न मानी न पैदा न पिना ये किस नस् ये किस हुसन में गुम हुआ जा रहा हूं उसके चरणों पर हाथ पड़ते ही न सूरत न मानी न पैदा न पिन्ह फिर कुछ सूझबूझ नहीं रह जाती होश हवास नहीं रह जाता न सूरत न मानी न पैदा न पिन्ह न कोई अर्थ न कोई अभिप्राय न कोई हेतु ये किस हुस्न में गुम हुआ जा रहा हूं और ये किस सौंदर्य में डूबता जा रहा हूं निगाहों का मरकज बना जा रहा हूं मोहब्बत के हाथों लुटा जा रहा हूं धन्य भागी हैं वे जो प्रेम के हाथ लुट जाएं मैं कतरा हूं लेकिन बाघों से दरिया हूं तो एक छोटी सी बूंद एक कतरा लेकिन सागर ने मुझे अपनी गोद में ले लिया है मैं कतरा हूं लेकिन ब आगो से दरिया अजल से अब तक बहा जा रहा हूं अब तो शाश्वतता मेरी है प्रारंभ से अंत तक सब मेरा है अनंतता मेरी है मैं कतरा हूं लेकिन ब आगों से दरिया हूं तो बूंद लेकिन ये सागर की गोद में जो पड़ गया हूं तो अब सीमा नहीं है मेरी अब असीम मैं कतरा हूं लेकिन ब आगों से दरिया अजल से अबद तक बहा जा रहा हूं वही हुस्न जिसके हैं ये सब मजाहिर उसी हुस्न में हल हुआ जा रहा हूं और जिस सौंदर्य से ये सारा अस्तित्व है, उसी में डूबता जा रहा हूं उसी में पिघलता जा रहा हूं उसी में लीन होता जा रहा हूं न जाने कहां से न जाने किधर को बस एक अपनी धुन में ओढ़ा जा रहा हूं न इधरा के हस्ती न एहसास मस्ती जिधर चल पड़ा हूं चला जा रहा हूं न सूरत न मानी न पैदा न पिन्ह ये किस हुस्न में गुम हुआ जा रहा हूं भक्त की पराकाष्ठा है गुम हो जाना भक्ति की पराकाष्ठा है लीन हो जाना तल्लीन हो जाना जैसे बूंद सागर में लीन हो जाती जरा भी भिन्न नहीं रह जाती कोई सीमा का भेद नहीं रह जाता उस अभेद में ही भक्त भगवान हो जाता आनल है अनल हक अहम ब्रह्मास्मि आच इतना